हरिओम गोविंद वेद की पावन गंगा और शुभदेव जी की अमृतमयी भागवती कथा का हम अमृत पान कर रहे हैं और अब तक हमने बहुत कुछ जाना है एक भक्ति है जो केवल दिखावा है और दूसरी भक्ति है जिसमें हम डूब के जीते और उसे पिछली बार हमने उदाहरण कथा में भी पढ़ा थोड़ा सा उस कथा को एक बार फिर दोहरा ले उदाहरण कि ब्रह्मा जी ने बहुत से जीव जंतु बनाए और उनमें एक ऐसा पक्षी भी बना दिया जिसका पेट तो बहुत बड़ा है गर्दन पतली है और सर एक ही है उसका छोटा सा है तो वो प्रोटेस्ट लेके विरोध लेके ब्रह्मा जी के पास गया कि आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या कर दिया बोले पेट दे दिया इतना बड़ा गर्दन इतनी पतली सी और जरा सा मुंह। अब मैं दुश्मन देखता हूं कि खाऊं हर जगह तो मेरे शत्रु बैठे हैं तो मैं तो भूखा रह जाता हूं ब्रह्मा जी ने नाप जोक के देखा उनका हां भाई गलती तो हो गई गलती वाकई हो गई बोले तो क्या करें? तेरा पेट काट के छोटा कर दूं सिर के हिसाब से बोले इतना बढ़िया पेट छोटा क्यों करते हो बोले तो फिर क्या करें? बोले मेरे दो गर्दन और दो सर बना दूं। ब्रह्मा जी ने कहा सोच ले कल को कहीं परेशान ना हो जाए बोला ना एक सर देखेगा एक सर खाएगा एक सर देखेगा एक सर खाएगा बड़ी मौज रहेगी तुम तो मेरी दो गर्दन और दो सर बना दो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तू जैसी तेरी पर्ची तो उस पक्षी की दो गर्दन और दो सर हो गए दोनों बड़े प्यार से मिलजुल के रहे आखिर घर आखिरकार गृहस्थी जो करनी होती है है ना नहीं तो दोनों सर हाँ कुछ गलत कहेंगे क्या दोनों सर बड़े मिलजुल के प्यार से रहे एक देखे एक खाए फिर एक देखे एक खाए दोनों मिले दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करें बड़े सुख से जिंदगी कट रही थी एक बार एक नंबर सर को बढ़िया रसीला फल मिल गया और वो चटका दे लेके खाने लगा तो दूसरे सर ने कहा सुन जाना तो एक ही पेट में आधा तू खा ले ला मैं भी जरा मजा ले लू तो पहले वाले सर ने कहा देख भाई जो पाए सुखाए और वो खा गया पूरा तो नंबर दो वाला सर उदास हो गया आगे बढ़े तो नंबर एक को फिर एक बढ़िया फल मिल गया वो फिर चटकारे लेके खाने लगा। उसने कहा देख पहला भी तू खा चुका यही मेरे को दे दे बोला ना जो पाए तो दो नंबर वाला सर फिर उदास हो गया आगे बढ़े तो दो नंबर वाले सर को एक जहरीला फल मिल गया उसने कहा मैं तो ये फल खाऊंगा बोले पगला है जहरीला फल है जाना तो एक ही पेट में है दोनों मर जाएंगे उसने कहा ना जो पाए सो और वो उसको खा गया और दो सिरों वाला पक्षी अकाल मृत्यु को चला गया यूं ही हम भी दो सिरों वाले चले जाते हैं एक सिर आशक्ति का है दूसरा अनाशक्ति भक्ति का है चाहते हैं दोनों सर रहे और हमारी ये दो तो सर वाली भक्ति हमें कुछ नहीं पाने देती मिटा के रख देती भटकते रहते हैं अतृप्तियां भी चाहते हैं विषय भी चाहते हैं हाँ। इंद्रियों का वे विचार भी रखना चाहते हैं और भक्ति का स्वांग भी भरना चाहते हैं तो कहा ये दो सिरों वाली भक्ति हम सबको मिटा के रख देती है ये दो सिरों वाले पक्षी की मनोवृत्ति जो हमारी है कि मैं विषांत जगत भी जीना चाहता हूं और भक्ति भी पाना चाहता हूं तो शुभदेव जी कहते हैं राजन दोनों एक साथ नहीं चल सकते और राजन जीव तो अज्ञानी है वो बहुत बार अपने आप को भी झूठे तसल्ली और दिलासे देने लगता है और इसी में वो अपना सर्वनाश कर बैठता है कहा प्रायश्चित से बड़ा कोई तप नहीं है राजन जो आपसे भूल हुई है आप उसका प्रायश्चित सच्चे मन से कर तो राजन ने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ किसी ने अपराध कर दिया हो और फिर वो बैठ के प्रायश्चित कर ले तो क्या उसका प्रायश्चित पूरा हो गया कहा कदापि नहीं नहीं हुआ है पूरा राजन ये प्रायश्चित स्वांग है ये नाटक है और ये कभी पूरा नहीं जो अपनी कमजोरियों को चुपचाप मंदिर में जाकर के छिपाते हैं उनकी अवस्था ऐसी है जैसे कोई बीजों को छिपाना चाहे मट्टी में अरे तो कल बड़े पेड़ हो जाएंगे प्राश्चित कभी छिपके नहीं होते जो ये समझते हैं कि उन्होंने गलती करी है और उन्होंने चुपचाप भगवान से माफी मांग ली उनके प्रायश्चित पूरे हो गए कहा ऐसा कदापि नहीं होता है क्योंकि बीजों को छिपाने की मनोवृत्ति कल बीजों को बड़े पेड़ बनाती है कमजोरियों के हमारे और हम सदा के लिए मिट जाते हैं प्रायश्चित आसान नहीं होता है कमजोरी ही प्रायश्चित नहीं होती है कि तुम किसी के साथ अपराध करो और मंदिर में बैठ के आंख मूंद के गुनगुना के चले जाओ सोचो हमने तो प्रायश्चित कर लिया ये नहीं होता है इससे पाप हजार गुना बढ़ जाता है जैसे बीज को छिपाने से अकुआ फूटता है और विशाल पेड़ हो जाता है उसी प्रकार उसका जीवन कमजोरियों और बुराइयों का एक विशाल बरगद बन जाता है राजन जिसके प्रति अपराध होता है उसके सामने खुल करके प्रायश्चित करना होता है यह वो गंगा है जो इसमें एक बार नहा लेता है वो धुल जाता है और जो बचने की कोशिश करता है वो मिट जाता है और अक्सर हम समझते हैं अरे हमने आंख मूंद करके अपनी पिछली गलतियों के लिए भगवान से माफी मांग ली तो हम माफ हो गए नहीं हम गलतियों को छिपाने वाली मनोवृत्ति के कारण अपनी कमजोरियों को एक छोटे बीज से बड़ा पेड़ बना रहे हैं अब हमारा उद्धार कहां होना है ये सच नहीं है जिस दिन हम खुल के मान लेते हैं कि हम गलत हैं उस दिन से हम धुल जाते हैं हमारी छाती पर से एक चट्टान एक बोझ हट जाता है और हमें प्रभु भक्ति का निर्मल भाव मिल जाता है और जब तक हम उसको छिपाए रहते हैं और तथाकथित प्रायश्चित करते रहते हैं वो चट्टाने भारी पड़ती जाती है और हम कमजोरियों के साथ जीने की मनोवृत्तियों को ले बैठते हैं इसलिए जो जो भूल जहाँ जहाँ प्रायश्चित हुए हैं उनका खुल करके वहाँ वहाँ प्रायश्चित करना होगा अपने भूलों का प्रायश्चित हमें उन्हीं के सामने करना होगा जिनके प्रति हम अपराधी हैं उसके बाद ही पाप से मुक्ति होती है नहीं तो मुक्ति नहीं मिलती है मनोवृत्ति दोबारा उस पाप को करने की फिर फिर प्रेरणा देती है यदि सचमुच हम भक्ति का अमृत पाना चाहते हैं तो राजन सत्संग गंगा जैसी ही महापवित्र प्रायित गंगा है उसका स्नान हमें नित्य करना चाहिए जैसे रोज नहाने से तन मन निर्मल होता है स्वस्थ होता है उसी प्रकार इस गंगा में नहाने से मन अतिशय निर्मल रहता है और मैं सावधान रहता हूँ कि मुझे प्रभु भक्ति में ही रहना है अब विषया शक्ति में कदापि नहीं जाना है बोले यदि मैं प्रायश्चित करता हूं और कोई मुझसे छूटता है वो उसने कल भी छूटना है भले आज छूट जाए गोपाल तो नहीं छूटेंगे मेरी राह तो नहीं भटकेगी इस संसार में तो कल नहीं रहना है आप मुझे और सारे दृश्य अट जाने हैं तो इनका लोभ क्या करना इसलिए प्रायश्चित की गंगा में नित्य है। कहा यही मंदिर और मूर्ति का भाव है कि सुबह शाम मंदिर में आकर के हम धोते हैं और इस प्रायश्चित गंगा में नहाने का अभ्यास करते हैं क्या आज सारा दिन मैंने कहा क्या क्या, क्या अपराध किए हैं पहले यहां नहाऊंगा फिर जिन जिनका अपराधी हूं उनसे खुल के क्षमा मांगने जाऊंगा जिससे दोबारा ना हो ये गलती सांझ में आया हूं तो उनके सामने बैठ के उनकी मनोहारी गंगा के सामने बैठकर मैं देखूंगा कि आज सारा दिन मैं प्रभु भाव में जिया मैंने मन में किसी के लिए ईर्षा द्वेष लोभ मोह तो नहीं किया मैंने आसक्तियों के वशीभूत होकर आसक्त की जगत की आसक्तियों के वशीभूत होकर जीवन के उन अमृत क्षणों को जिन्हें ये दे रहे थे इस प्रभु प्रसाद को मैंने गंदा तो नहीं किया व्यर्थ में तो नहीं कमाया यदि वो समय मेरा आसक्तियों में गया है पहले इनका अपराधी हूं आज इनकी मूर्ति के सामने प्रायश्चित करूंगा और जहां जहां भूल हुई है वहां वहां जा करके अपना श्चित करूंगा जिससे कल फिर ना करूं ना दोहराऊं वही गलतियां मैं आज क्या है हम प्रायश्चित ही नहीं करते हैं। हम तो अपनी हर गलती को सही मानते हैं क्योंकि सारी दुनिया जो गलत है हमारे अलावा तो कहा इसलिए प्रायश्चित की गंगा में गुरुकुल में बालक सुबह शाम नहाने आते थे वहीं से तो ये आदत पड़ी आपकी सुबह शाम मंदिर जाने की क्योंकि आपके पूर्वज गुरुकुल से ही अभ्यास आरंभ करते थे प्रातः पहुंचेंगे तो रात में कोई दोष कोई अपराध तो नहीं हुआ कोई क्षण प्रभु भक्ति के बिना तो नहीं गया कहीं मैं फिर दो सिर वाला पक्षी तो नहीं बन गया प्रातः, रात्रि के और सांझ दिन भर की तो नियम के रूप में जब मैं सुबह शाम इस प्रायश्चित गंगा में नहाता हूं तो धीरे धीरे मेरा स्वभाव बदलने लगता है और मैं भक्ति प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकारी हो जाता हूं खाली कथाएं सुन लेने से कोई भक्त नहीं होता किसी के पाप नहीं तुलते जैसे भोजन के भजन गाने से किसी का पेट नहीं भरता खाने से भरता है वैसे ही भक्ति को जीने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है हमने सोचा गुनगुना लेंगे गालेंगे तो मिल गया नहीं हमें जीना है इसमें हमें इसमें डूब के रहना है भोजन के भजन चाहे जितने का पेट भरेगा क्या खाना होता है उसी प्रकार भक्ति को रोम रोम बसाना खाना होता है खाली भजन नहीं गाना होता है क्योंकि सबसे बड़ा भोजन है दो ही भोजन है इस धरती पर मेरे लिए भक्ति या आसक्ति एक विष है और दूसरा अमृत एक में पीड़ा है तनाव है डर है लोभ है मोह है घृणा है द्वेष है।, है और दूसरे में मनोहारी रूप का रस है रोम रोम रोमांचित है झंकृत है एक नशा है जो उसके मनोहारी रूप का चढ़ा है और वो कभी उतरता नहीं जब माउन छाया होता है चारों तरफ तो उसकी मधुर स्वर लहरी उसका अनहद गीत उसकी बांसुरी का रस मेरे अंतर में झूमता रहता है गूंजता रहता है और मैं उस अमृत को पीता रहता हूं दो है और दोनों सिर साथ नहीं जी सकते एक सिर का ही बनके के जिया जा सकता है उसके ओके जीएंगे संसार उसका घर उसका परिवार उसका ये जो भी दिख रहा है सब उसका है मेरे कर्तव्य में खोटना है मैं कर्तव्य से कहीं विमुख ना हो और कर्तव्य का भाव श्री हरि का निमित्त होके करूं आसक्तियों के वशीभूत होकर फल के लिए कदा भी न और इसे हमने श्रीमध भगवत गीता में पढ़ा भी कि कर्मने वाधिकार मे कदाचन तुझे कर्म करना है कर्म से ही हीन नहीं हो सकते हम में इसे कोई भी क्योंकि हमको बनाने वाला भी कर्म में बना है आत्मा मेरी जूठन को रक्त में न बदले तो सारी धरतियां रसातल को चले जाए हे अर्जुन यदि मैं कर्म न करूं तो सारी सृष्टियों का महाविनाश हो जाएगा यदि आत्मा आज मेरी जूठन को रक्त में न बदले मेरे पे न सांस है न किसी के पास नहीं है कोई संसार नहीं है कोई जीवन नहीं है कोई कुलाल नहीं है तो जब स्वयं विधाता कर्म में बधा है कर्महीन हमें नहीं होना है लेकिन कर्म को उसका निमित्त बनकर श्री हरि को अर्पित करके जीना है जब भी हम इन शब्दों का मर्म नहीं जानते हैं हम भटकने लगते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं भी ड्यूटी कर रहा है बैंक में है पुलिस में है सेना में है उसके पास कोई घर से वो अधिकार नहीं लेके आया है जॉब पर वो सारे अधिकार उसको नौकरी नहीं दिए हुए हैं ना और ये अधिकार उस संस्थान को राष्ट्रपति ने दिए हैं क्योंकि चाहे सेनापति है सैनिक है थानेदार है मुख्यमंत्री है प्रधानमंत्री है उसके पास जो भी राइट्स हैं और जो उनको वो कंडक्ट करता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के नाम पर तो करता है उसी प्रकार हमारे पास भी जो ताकत है शक्ति है सत्ता है ऊर्जा है वो दुनिया के राष्ट्रपति ने परमेश्वर ने दी है मेरे भी कहा मेरे अपने हैं क्या वो तो मेरे को हर ड्यूटी को उस प्रभु के नाम पे ही तो करना चाहिए अगर कोई इंस्पेक्टर है या थानेदार है वो घर वालों के लिए घूस पकड़ने लगता है तो हम उसे बेईमान कहते हैं तो हम अपने को माला फेर के ईमानदार क्यों बताने लगते हैं हम भी तो उतने ही बेईमान है हम भी तो उतने ही झूठे है। तो हैं बैंक का मैनेजर या मालिक बैंक के हितों से हटके अपना हित साधन करने लगे उसे आप ईमानदार कहोगे या बेईमान तो प्रभु के निमित भाव से हटकर किया गया कोई कर्म ईमानदारी है या बेईमानी मुझे बता दो पूरी ईमानदारी से जवाब दो मुझे और उस हर बेईमानी को अपनी उपलब्धि बताते हैं हम लोग तो हम कैसे भक्ति का रस पाएंगे यदि ये सत्ता ये शक्ति ये ऊर्जा ये साहस ये ताकत मुझे खुद बनाने आती होती तो मैं इनका खुद रुपयों कर लेता तथा कथित मैं और मेरों के लिए तो मैं मान लेता कि भाई कोई बेमानी नहीं जब जो कुछ भी सत्ता है उस प्रभु हुई है तो उससे हटके इसका झूठ में कपट में पाप में बदले में इस्तेमाल करना मैं और मेरों के लिए दूसरों को ठगना क्या ईमानदारी हो सकती है अगर वो इंस्पेक्टर बेईमान है तो हम सब मां बेईमान हैं। हम अपने को सही क्यों मानते हैं एक बड़ा छोटा सा सवाल है आज किसके गले के नीचे उतर पाएगा ये झूठे आश्वासन यानी अब दूसरों से विश्वास घरते करते करते, करते विश्वासघात करते करते हम अपने साथ भी यही करने पर उतारा है और ये कृष्ण की कथा में हम सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि जब जेल का दृश्य है हमारे सामने जैसे ही महाविष्णु प्रकट हुए हमारी कथा यहीं पर थी तो महाविष्णु के हाथ में चार रत्न हैं, क्या है शंख चक्र और जिसके पास ये चार लक्षण हैं? मात्र वही भक्त है बाकी सब दिखावे हैं तो शंख क्या है शंख के सदृश मंगलमय वाणि जिसकी जो इस वाणी अर्थात वाणी सरस्वती को कहते हैं वाणी का दूसरा अर्थ विद्या की देवी सरस्वती है शंख के सदृश मंगल जिसका ज्ञान विद्या विचार शब्द और व्यवहार सचराचर के मंगल के लिए है जो श्री हरि का निमित्त है जो शंख सी मंगल ध्वनि स गूंजता है जीवन के हर क्षण में प्रत्येक राह में प्रतिक क्षण वो वही गूंज सकता है जो अंतिम रूप से उसका हो गया है कहा शंख के सदृश्य मंगल में वाणी है जिसकी और दृष्टि जिसकी सुदर्शन है क्या वो किसी में कोई बुराई नहीं देखता वो सियाने कौए की तरह हर जगह मैला नहीं चाटता है दूसरे की बुराई देखना उसकी बुराई चाटना ही तो है तुम्हारा मन से जो सब एक नारायण का भाव करता है सीए राम में सब जग जानी कि शंख के इस दृश्य मंगलमय वणि जिसकी और जिसकी सुदर्शन है कि गोविंद आप ही सबने विराजते हैं प्रभु आप ना हो तो ये रूप कहा होंगे बोले अज्ञान के वशीभूत यदि इनमें बुराईया भी हैं तो इनके अज्ञान के कारण है लेकिन इसका अर्थ तो ये तो नहीं कि आप नहीं हो तो क्योंकि आप ना हो तो ये कहाँ होंगे और गोविंद मुझे तो आपको पाना है तो मेरा भाव तो आदि ही में टिकेगा मैं सब में आप ही का दर्शन करूंगा दृष्टि जिसकी सुदर्शन और संकल्प जिसकी गदा है प्राश्चित की गदा है ये जिसके अभी हम चर्चा कर करेंगे कि हर कमजोरी को हर झूठ को हर गलत बात को मैं अपने संकल्प की गदा पर तोड़ता रहूंगा गदा युद्ध के लिए होती है ना अपनी बुराइयों से युद्ध करूंगा अपनी मनोशक्तियों को तोड़ दूंगा एक गोविंद का बन के ही जीऊंगा हर भाव जो उठेगा वो इसी गधा पर नष्ट होगा किसी कारण से भी अब मैं उनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा जिसने ये गदा गंवाई है संकल्प की उसका जीवन महापतन को ही गया है उसका कभी उद्धार नहीं हुआ संकल्प से हीन व्यक्ति बिना ही के आदमी की तरह होता है जो ना बैठ सकता है ना उठ सकता है ना खड़ा हो सकता है वह कीड़े की तरह रेंग भी नहीं सकता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी ना होने से ना हाथ चलते हैं ना पैर चलते हैं एक पंगुता आ जाती है तो संकल्पहीन व्यक्ति मरे हुए जीव से भी बुरा है इसलिए संकल्प कभी जीवन में मरने मत दो जीते जी मर जाओगे और बहुत निम्न जोड़ियों में भटकने को जाओगे कहो कि संकल्प मजबूत रहेंगे पाप हमारे मस्तिष्क पर अब कभी चढ़ने ही नहीं पाएंगे इस गधा से तोड़ेंगे हम संकल्प से हर झूठ को हर तृप्ति को इच्छा को लोभ को मोह को विशेष को हम नष्ट कर देंगे हम किसी की किसी की बुराई में भी नहीं जाएंगे हम दृष्टि को सुदर्शन रखेंगे और वाणी हमारी शंख के सदृश जिसके पास ये संकल्प की गदा नहीं है जो प्रायश्चित नहीं कर सकता है वो धूल भी नहीं सकता है वो एक बार पहाड़ पे ना गए केदारनाथ पे दो हमारे यहां के ईस्टर्न यूपी के भक्त भी तो वहां तो बड़ी ठंड बर्फ होती है केदारनाथ क्या नहीं लगे सब लोग तो नहा रहे हैं बोले इस में हमसे तो नहाया नहीं जाएगा उसने कहा ऐसा करता है एक कंकड़ पानी में रख कर निकाला बोला इति कंकड़ स्नानम कंकड़ स्नानम मई स्नान ये कंकड़ नहाया ये मैं नहाया तो दूसरे ने उसको छू के कहा तू ही स्नान तू मई स्नान ऐसे प्रायश्चित नहीं होते संकल्प की गधा खुले प्रायश्चित की बात करती है हाँ गोविंद मुझसे गलती हुई है मैं संसार के सामने स्वीकार करने को तैयार हूं क्योंकि मैं इस गलती को नहीं रख के जीऊंगा आप जला रहे हो आप ही रहोगे आप ही मैं जीऊंगा एक कायर एक बुजदिल नहीं कर सकता और जो प्रायश्चित नहीं कर सकता वो धुल भी नहीं सकता कंकड़ स्नानम और तू स्नान मई स्नानम इससे कुछ नहीं होता और कहा कि जो कमल की कोमलता और विनम्रता लिए हुए है चौथा क्या है कमल है जो कमल की कोमलता और विनम्रता लिए हुए है और इस संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप है कीचड़ से लिप्त नहीं है वासनाओं के वही मात्र वही मेरा भक्त है ये भगवान का चतुर्भुज रूप का दर्शन है चाहो तो कर लो नहीं तो फोटो तो रोज सुबह शाम देखते हूं। कौन धुलता है तुम्हें जिसने इस रूप को सर्वांग इसके आभूषणों के साथ रत्नों के साथ चतुर्भुज रूप को बसाया है जीवन में उसी ने गोविंद पाया है और जिन्होंने संसार बसाया है उन्होंने विषय पाए हाँ। अब घाटा है पाई वो जानती पाए तो है सुबह से शाम तक कुत्ता भले भोग खुश सो जाए ये दिन रात भोगते ही नजर आए कभी घर वालों पे तो कभी बाहर वालों कभी विषयों पे तो कभी मेरे तेरे सोच लो वहां मौन है और मौन ही मुखर है झूम झूम कर उसका आनंद है उसकी रस माधुरी है बिन बोले बोलता है बिन सुने सुनता है हम की रिचा में पढ़ाए इसी ऋषि और ऋषि को भी लेते चले पूर्व की ऋषा पहले ले लेते पिछले रविवार की कहा शतम ते राज गंभीर सुमतिष्टे अस्तु शौ शतमें सौ सौ बार उसकी ज्योतियों से सींच अपने आप को फिर फिर भाव जगे फिर फिर वो सजे हर रोम रोम रोमांच हो और रस भर से उसका हर सांस में शतन दे का सौ सौ बार तू राजा राजमाने जीवती हो विषजा सिंच औषधि को भी कहते हैं इस औषधि से अपने को पवित्र कर धो ले मांच ले हाँ। ये ऋषि तुम्हें राह दिखा रहा है भगवान वहां लीला में दिखा रहे हैं तो ऋषि वेद में बातें की है सहस्त्र उर्वी और उसकी शास्त्र शास्त्र कथाओं को उसकी भक्ति के रस को उसकी कांतियों और मणियों से उर्वी अपने जीवन को बीज ले क्यों झूठ और कपट बीजता है गोविंद की कथाओं को बीज ले कहते हो कथा सुनी है कहा एक बार भी नहीं सुनी तुमने अगर सुनी होती तो जीना रहे होते और जो जी नहीं रहा उसने सुन के भी नहीं सुनी है वो बहरा है उसने खाली विषयों को मेरा तेरा को विषांत जगत को तो सुना है कथा नहीं सुनी है तो कहा शतम ते ज्योतियों से हर सांस तो अपने को मांज अपने को पवित्र कर ले जाहा औषध के रूप में पी इसे धारण करे से रोम रोम धुल जा पवित्र हो जा सहस्त्र उर्वी और शहस्त्र शाह बार इन कथाओं को सुन इन्हें बीज जीवन में जैसे खेत में बीज बीए जाते हैं उर्वी माने बीजना उपजाना उसी प्रकार आज इसकी सहस्त्र सास्त हजार, हजार बार सुन इसी में डूबा रहे गभीरा, गंभीर होकर के बड़ी गहराई से इन कथाओं को जीवन में स्था सुम तिष्ठे और सुमति में इन सब को बसा ले आज तो बसा ले इन्हीं का पूजा संसार को छोड़ना है तो यूं इस रास्ते पे आ। यदि जीवन को खोना नहीं है बर्बाद नहीं करना है है ना? तो क्या कहा? को जो बाधाएं विषयों को जो बाधाएं हैं इनको दूर कर निर्ति पराजय और विषयों से आसक्तियों से लोभ मोह से अपने आप को दूर पराजय कृतम और अपने आप को दूर करता हुआ माने विशिष्टता से मुंह माने मुक्त हो से मुक्त आ, मधस से मधस्य अस्मता कि मद आदि से अपने आप को मुक्त करता चल उसकी कथाओं में बस हर सांस धुलता चल फिर फिर लौटता है फिर वही संसार है अरे वो जो करेगा होगा जो चाहेगा सो क्या उसके होके जिया नहीं जा सकता अरे भाई चालीस बरस आप लोगों के साथ जी तो रहे हैं, बाकी ये है ऋचा आपके उन बड़े मठाधीशों को भी पल नहीं पड़ती है चेला होए, चंदा होए तो मठ चले हमने तो आपसे पाप आपके पैर की धूल ही चाहिए तो क्या हम लोग जी नहीं रहे वो कितने सुख से जी रहे हैं उसकी मनोहारी रूप में बसे उसके रस में भसे और वही ये तो ये कह रही है और अगर ऋचाओं को जीना नहीं है तो कपड़ों को रंगने से क्या होगा इसी ने कहा दो भक्ति है एक दिखावा भक्ति है तीरथ भरे पड़े <laughs> अरे उसमें डूब के जियो उसका रस पियो उसका अमृत जानो माया ने कब किसको सुख दिया है जो तू तो सुखी हो जाएगा सुख तो उसके चरणों में है उसके रस में है उसकी मनोहारी छवि में है तो कहा बाधा स्वरूर ए निर्ति आवाज सारी बाधाओं को दूर कर दें देरती पराजयी और भौतिकताओं के सहारों से भी अब हम दूर हट जाएं बैंक नहीं है फलाना नहीं है एफ नहीं है ये नहीं है तो क्या होगा स्वामी जी कल रोटी कहां खाएंगे हमने कहा ये सब तो जरूर भूखे मर जाएंगे क्योंकि इनका तो राम ही नहीं है होते हुए भी नहीं है कहा पराचय मट्टी पे निर्भर मकान पे निर्भर दुकान पे निर्भर अरे पगले उस पर निर्भर हो मकान में कर ड्यूटी दुकान में कर ड्यूटी उसका होके मौज में रहे जब उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो तू पेड़ हिलाने के नाटक क्यों करता है यार हा? थक जाएगा बाहें बेकार हो जाएंगी जब पत्ता नहीं हिलता तो तू पेड़ कैसे हिलाएगा तो जैसे वो रखे रहेंगे कर्तव्य से हींग नहीं होंगे उसी में डूबे रहेंगे जय ही विधि रखे राम विधि रहिए राम में रहिए मस्त रहिए ड्यूटी में खोट ना आए नहीं तो उसके अपराधी हो जाएंगे लेकिन कर्तव्य को लोभ के लिए नहीं गोपाल के निमित्त होकर गोपाल के लिए करेंगे जैसे रखोगे प्रभु तैसे रहेंगे सबने कहा भूखा मरेगा हमने कहा मरेंगे ना राजी ये शरीर भी तो उसका मुझे कलयुग है हमने कहा हमारे लिए सारे योग सतयुग ही हुआ करते हैं क्योंकि वो सत है और उसी में जीना है तो सतयुग में ही तो जीना है कहेगा भूखे मरना मर जाएंगे आप लोगों ने मरने ही नहीं दिया हमको हाँ। तो कहा बाधा सुधूरे पराचय के भौतिकताओं का सहारा न ले गोविंद का सहारा ले क्योंकि मट्टी का सहारा ढूंढने वाले बहुत कमजोर हो जाते हैं चीजें और मन को हम अपने मन को उसी में लगाए रहे प्रशिष्टता से सभी प्रकार से और मुक्त करें अपने आप को हा मुग्ध अस्मता मुग्ध मुंह से आसक्ति से सांसारिकता से अपने आप को अलग हटाते चलें और आज की ऋचा में क्या कह रहा ऋषि हमें वो भी हम सुने क्या कहते हैं हाँ ऋषि कहता है ना ऋषि हमारे जो है शुनाशेप है शुनाशेप कहते हैं श्वान निद्रा क्यों कुत्ता जैसे सोते में भी सावधान है जरा सी आहट पे मालिक के हित में भोंकने लगता है सुनाशेपित तो होगा जिसे असावधानी में भी विषय पकड़ ना पाए हाँ ये भाव है भाव ले तो कहा अमी निहितास यहा उच्चा नरुण से व्रता कश्च चंद्रमा एति ये आज की ऋचा है हाँ। तो क्या कह रहे हैं अमी माने पीड़ा तड़प जब कोई खो जाता है लौटा नहीं है मन उसके लिए तड़प रहा है उसको अमी कहते हैं तो प्रभु पाने की तड़प उसकी भक्ति की ललक उसकी पीड़ा कि हर सांस उसके लिए तड़पे हर तड़प उसकी तरफ जाए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है मेरा हर क्षण यदि वो नहीं है उसका भाव नहीं है तो तड़पे तो कहा अमी अमीर कहते हैं माने होता है उत्तर दिशा उत्तरायण तपस्या तप उत्तर की ओर मुंह करना मालूम है ना उत्तरायण देवगुल है अभी यहाँ मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति के हमारे कार्यक्रम जो है वो शिवारचन जो है सुबह छः बजे से ही कार्यक्रम हमारा आरंभ रहेगा यानी आठ बजे से पूजा आरंभ हो जाएंगी तो आप सब लोगों को समय से आना होगा मतलब आठ बजे से मतलब भगवान विनायक की पूजा द्वार से शुरू होकर के और फिर यहाँ शिवारचन आरंभ हो जाएगा छः बजे से ही तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी और जो लोग भी उत्तरायण दिवस को वृक्षा माने उत्तर दिशा उत्तरायण दिवस को मनाना चाहते हैं क्योंकि जब जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन जिस प्रकार एक चंद्रमा के दो पक्ष हैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष जिस प्रकार एक ही सूर्य के दो गोल हैं दो पक्ष हैं उत्तरायण और दक्षिणायण उसी प्रकार इस मनुष्य के जीने के भी दो रास्ते हैं दो प्रकार हैं उत्तरायण और दक्षिणायण उत्तर में गांव के मंदिर है बना दक्षिण में शमशान घाट बोल कैसे जीना जीते जी शमशान की तरह जलना या मंदिर की शंखों से गूंजना निर्णय तुम्हारा है आ, वो खाली सूर्यदेव उत्तरायण हुए तो तुमने कहा जय जय कर लेंगे नहीं जीवन उत्तरायण मेरा कब होगा जय जय तो तब होगी उम्र तमाम जिये हैं जलते हुए शमशान से बियाबान से अरे कभी उसकी रौनक भी आएगी या खाली भजन के नाटक ही होते रहेंगे तो इसलिए जब भी सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं मेरे सुधी संकल्प जगते हैं कि चलना अरे तू भी जिंदगी को उत्तर की राह दे उत्तरायण हो जाए तो हम लोगों ने कहा कि उत्तरायण पहला दिन जो होगा भोलेनाथ के चरणों में होगा उनकी भक्ति में होगा तो उस दिन आप में से भी जो शिवार्जन में सम्मिलित होना चाहें तो उसके व्रत का ये इतना ही विधान है संक्षिप्त विधान तो इतना है कि प्रातः काल स्नान के साथ आप यहाँ पधारें और उन आचार्यों में किसी एक का वर्णन करें और आप यथा सेवा जो भी चाहें उनको उनको जो भी सेवा करना चाहें और उस पूजा में सम्मिलित हाँ, ये था दक्षिणा दक्षिणा का अर्थ क्या है दक्षिण की तरफ जो मेरे पाप हैं वो पंडित जी आप ले लो दक्षिणा इसलिए इसका नाम है आपको उन पर दया नहीं करते हो <laughs> हाँ, कि जाने, हैं जाने के आधे अधूरे जो भी मेरे बाकी हैं दक्षिण की राह के वो दक्षिणा के रूप में आप स्वीकारो मुझे वो आशीर्वाद दो कि अब मैं उत्तरायण हो जाऊं उनसे उड़ण हो जाऊं तो आपकी श्रद्धा आस्था पर है लेकिन सब लोग समय से पधारेंगे वैसे विधि विधान तो यह है कि उन्हें वस्त्र आदि का सब का वो होता है लेकिन कोई आवश्यक नहीं है आप अपनी समर्थ के अनुरूप जो भी करना चाहे करें लेकिन पधारें समय से बाद में आने से आधा अधूरा करने से तो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी पार्टी में आए और चले गए तो ऐसा ना करें तो उनका आचार्यों का वरण फिर उनके साथ पूजा में शिवारचन में बैठे भोलेनाथ छूतपात नहीं मानते सबको सीने से लगाते हैं और वो आदि देव हैं उनकी पूजा में सब सम्मिलित हो नहा करके पवित्र होकर यदि संभव हो तो कोरे वस्त्र धारण करके पधारें और आचार्यों के साथ पूजा का संकल्प लें संकल्पित हो थो। फिर थोड़ा प्रवचन सत्संग होगा 12 बजे से और फिर भंडारा है उसमें खिचड़ी भी खाए और साथ ही आप अपना व्रत खोले शेष प्रसाद भी ग्रहण करें और इस प्रकार जीवन को उस दिन एक नए संकल्प के साथ संकल्पित करें तो वही यहां भी है कहा अमीर यह रिक्शाज उन सारी पीड़ाओं को जो दक्षिण की है मिटा दें और अपनी तड़प को उत्तर की राह दें निहित और उसी में व्याप्त हो जाए कहते हैं वेद बड़े मुश्किल हैं लेकिन मैं तो हिंदी पढ़ रहा हूं आपके सामने निहित शब्द नहीं जानते व्याप्त होना नहीं माने डूबना हित माने उन्हीं में डूब जाना निहित होना व्याप्त होना अरे हित साधन तो जिंदगी भर करते रहे अब प्रभु में भी निहित हो जाओ निहित तो कहा अमी यह रिक्शा निहिताश आ जाओ अपनी सारी पीढ़ाओं को दक्षिण को समाप्त करें जो जो है या मने जो जो है है ना और रिक्शा निहिताश आज उत्तर की ओर उच्चा उठते चले जाएं उस सूरज की तरह जो उत्तरायण उठता जा रहा है आओ आज हम भी उसी में उठते चले जाएं नखतम और झुकना ही है तो आज गोविंद के चरणों में आओ सदा सदा के लिए झुक जाएं झुकना झुकना होता है झुकती कमान है और घायल सामने वाला होता है झुकता है चेता और आगे उसका शिकार ढेर होता है और झुकता है भक्त तो उसे प्रभु का आलिंगन मिल जाता है तो कैसे झुके दादृश से ऐसे झुके कि उसी में डूब जाए उसी के हो जाए फिर न मैं हो न मेरा हो एक गोविंद हो एक सत्य हो दाद रिक्श है जो भी दिखे बस वही दिखे ददमाने देना रिक्स देखने जो भी देखे उत्तर ही दिखे नारायण ही दिखे कुहु कैसे ऐसे चिद्दी में मन और प्राण में बस वही स्थित हो जाए अरे भक्ति करनी है तो ऐसे आओ ये क्या थोड़ी देर में मेरा मकान मेरा दुकान मेरा फलाना तू क्या करेगा भक्ति अरे तेरा एक शरीर का कोष नहीं बनाया है सब उसके और रावण की तरह मेरा मेरा गा रहा है रावण की भक्ति कर रहा है क्या रावण के जैसा भक्त तो कहा अमी रिक्शा निहितास उच्चाह नृषि कु चित्त चित और प्राणवायु में प्राणों में आज वही बस जाए उत्तर दिखे बस उत्तर दिखे अदबानी अदब आदद। दब मान होता है मोहन स्तब्ध शब्द है शब ना है ना हाँ स्तार की जगह यहां लगा अदबानी वरुणाश्य उस मौन अनंत क्षीर सागर में मौन हो जाए व्रतानी ऐसा संकल्प हो हमारा विचार कक्ष चंद्रमा विचार मन का आकाश और मन का गोचर और मन रूपी चंद्रमा झुक न उस गोविंद में ऐसे तो समझो कि पूजा हुई है समझो कि भाव जगह ये वेद की राह है ये वेद का अमृत है ये वेद का वेद है जो हमारे जीवन की धड़कन है और जो हमें राह दिखाती है आओ आज कुछ ऐसी भक्ति कर डालें। तो कथा में चलते हैं तो कहते हैं कि राजन वसुदेव जी ने देखा है महाविष्णु को तो बस रोए जा रहे हैं न पूजा याद है ना आरती याद है ना अर्चन वंदन उन्हें इसकी सुधी है बस अबोध शिशु से वसुदेव जी हथकड़ी और बेड़ियों में झकड़े धोए जा रहे हैं हाँ कथा का अमृत लेते हैं हाँ लेकिन कथा जो पिएगा जो जियेगा उसी ने सुनी है बाकी मत कहना कि तुम कथा सुन के जा कथाओं को जीना होता है जो ऊपर की ऋचा में और इस ऋचा में कहा बसाना होता है वेद कह रहे हैं यह वेद की वाणी है और हम थे कि बस उनकी नकल कराए जिनके कभी गुलाम थे इबादत कराए वट डू यू मी क्या कहना चाहते हैं आप अपने आप को इतना बड़ा धोखा देना चाहते हैं कि जिसके लिए हर सांस हर धड़कन है वहां खाली इबादत कराए उनकी देखा देगी आप भी मक्का कराए हैं तीर्थ यात्रा कराए अरे कभी सुधरोगे कभी लौटोगे अपनी संस्कृति में रोए जा रहे हैं उनके आंसू ही नहीं थम रहे हैं भागे के चरण पकड़ लूं बेड़ियां आ गई दीवार से जकड़ी हैं पत्थरों में के मुंह के बल गिरे हैं वो वहीं लेटे रो रहे हैं तो महाविष्णु कहते हैं वसुदेव तुम्हारी पीड़ाओं का अंत करने के लिए इस धरती को पाप के भार से मुक्त करने के लिए मैं शीघ्र प्रकट होने वाला हूं पाप का भार क्यों कि जब आदमी पेट के लिए उसकी धरती को खाने लगे पेड़ों को काटने लगे और मैं और मेरों के लिए सारी ईमानदारी सच और सब कुछ खाने लगे तो धरती पे का भार बढ़ेगा कि घटेगा अरे बताओ भाई आज बढ़ रहा है कि घट रहा है तू तो क्यों बढ़ा रहे हो गोपाल के हो जाओ ना हल्का कर दो तो हूं कहा धरती के पाप को मिटाने के लिए पुनः सत्य और ज्योतियों की स्थापना के लिए मनुष्य को सत्य और अनंत की राह देने के लिए कि तू धरती का बोझा नहीं तू तो गगन की विभूति है चल तप कर और लौट चले सत्य दिखाने के लिए नारायण कहते हैं मैं शीघ्र प्रकट होने वाला हूं वसुदेव जब मैं नवजात शिशु के रूप में प्रकट हो जाऊं तो तुम जा? ऐसा करना कि मेरे उस रूप को टोकरे में रख लेना भगवान कहते हैं हा क्या करना टोकरे में रख लेना और टोकरे को कहां रखना सर पे रख लेना कहां पे रख लेना सर पे रख मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ाना और वहां योग माया प्रकट हुई है उसे ले आना नारायण ऐसा ही करूंगा वसुदेव जी आंसुओं से भीगे चेहरे से थरथराती थराती हुई वाणी में कहते हैं कहा प्रभु आपका आदेश सिर है जो आप आदेश करेंगे मैं वही वह करूंगा और उसी के साथ भगवान लोक हो जाते अरे आगे बात तो सुनी नहीं नारायण ने वसुदेव कहना चाहते थे कि नारायण ले कैसे जाऊंगा मेरे तो अथकड़ी भी है मेरे तो बेड़ी भी है दाल थाले बंद है बाहर पहरेदार खड़े हैं मैं आपको ले कैसे जाऊंगा और नारायण थे कि लोप हो गए अब आप एक बात बताओ वसुदेव वाली अवस्था हम सबकी है स्वामी जी ये घर का काम हो जाए तो फिर मैं पूजा पाठ करूं है ना ये काम कर लो तो फिर निर्द्वंद होकर के पूजा भक्ति में बैठ जाए वसुदेव की भी यही लीला है ये भगवान की लीला हम सब की कहानी है कथाएं नहीं है कथाओं में तो होता है को था कौन था ये तो मेरी कहानी है मेरे जीवन का हर क्षर खड़ा है इसमें अरे आंख खोल अंधा मत बन धृतराष्ट्र भले न सुन पाए तू सुन तुझे दिखाई भी पड़ेगा सुनाई भी पड़ेगा ये तेरी कहानी है तो मैं तो कह रहे हो ये अथकड़ियां और बेड़ियां खुल जाए बेटी की शादी कर लू फलाने का काम कर लू फलाने का ये कर लू तो स्वां तो फिर मैं भक्ति की राह चलू अरे मूर्ख ये किसी की ना खुलती है इसी किसी की नहीं खुलती है वसुदेव के सामने साक्षात महाविष्णु चतुर्भुदी नारायण खड़े थे क्या उसकी एक हथकड़ी और बेड़ी खुली बोलो खुली तो जब साक्षात महाविष्णु खड़े थे और निष्पाप वसुदेव की हथकड़ी और बेड़ी नहीं खुली थी तेरी कहां से फुल जाएंगे और तूने तो तुमको हथकड़ी बेड़ी नहीं इन्हें गहना बनाया हुआ है हाय गहने कैसे दे दो बोलो हमारी कहानी है आसमान के माथे पे लिखी है और वक्त सुना रहा है और हम बहरे देखो सत्संग करके भी नहीं कर पाते अपनी उसी अंधता में दंभ और मिथ्याभिमान में फूले फूले आते हैं फूले फूले लौट जाते हैं सुन के भी नहीं सुन पाते और मानते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा समझदार हैं हमसे बढ़िया कौन जानता है अरे भाई जानता था तो फिर जिया क्यों नहीं अब रो रहे हैं वसुदेव जी कि नारायण ये आपने कौन सी लीला कर डाली अरे आपने कहा प्रकट होऊंगा तो मुझे टोकरी में रख लेना टोकरी को सर में रख लेना और ये नहीं देखा न हथकड़ी देखी मेरी न भेड़ी देखी न ये पहरेदार देखे न ये ताले देखे और वो आतताई कंस भी भूल गया क्या कह दिया आपने ले कहा से जाऊंगा और ये शिथिल शरीर मेरा इस पत्थर की सीलन भरी कोठड़ी में हड्डियां भी जुड़ के पत्थर हो गई हैं गोविंद ले कैसे जाऊंगा कैसे ले जाऊंगा अब फिर रोए जा रहे हैं। वसुदेव जी नारायण ये आपने क्या कर डाला प्रभु कोई विधि विधान तो बता जाते कोई उपाय तो कर जाते मैं ले कैसे जाऊंगा और हम सब भी त्रीसलिए बैठे हैं स्वामी जी नौकरी भी तो करनी है घर गृहस्थी भी तो करनी है पूछ तेरा घर तेरी गृहस्थी कहां अभी तक तो शरीर भी तेरा उधारा है हैं? अरे पगले अभी तक आंख नहीं खुली रहा धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्र ठीक अंधों की भीड़ में बसा बैठा है अपनी आंख भी नहीं खोलना चाहता कहा है तेरा घर शरीर का एक कोष बनाना नहीं आया तूने कब बेटा बेटी बनाए थे आज हर नपुंसक को दम है उसका घर परिवार भी है बेटा बेटी भी है, है? और ढोलक लिए यही पीट रहा हे कहां है, है तुम्हारा बताओ तो मुझको और जो है तुम्हारा जो हर सांस ले रहा आज उसी का तुम्हें अता पता नहीं है उसके साथ नाटक करते हाय मेरा यशगान हो जाए मेरी कुछ वाहवाही हो जाए कुछ मेरी लोग पूजा करने लगे कुछ मेरी लोग तारीफ करने लगे इसी में मरे जाते हो और इनकी तारीफ किस बात की कल ये भी नहीं है तू भी नहीं है वो तारीफ करे तो बात होगी लेकिन नहीं याद है नहीं याद है नहीं याद है वो कहते हैं चोर चोड़ चोरी से जाए हेरा फेरी से कैसे चला जाए वो हाल हमारा है घूम फिर के फिर वही हैं संकल्प की गधा कहीं खो गई है नहीं तो क्यों नहीं जाते हैं ना उसमें अब रो रहे हैं वसुदेव जो वहीं भगवान प्रकट भी होगा आ लो आप क्या करें अब क्या होगा थरथर थर, -थर काप रहे हैं कि भगवान अब क्या करूं मैं नारायण कैसी ले जाऊं मैं आपको आप रेत हो? मेरी समस्याएं ही नहीं सुनी नहीं जानी आपने आदेश दिया चले गए और नवजात रूप में आप प्रकट हैं, गोविंद कैसी ले जाऊं आपको हुँ? स्वामी जी ने तो कहा ऐसे करना ऐसे करना कैसे करें हम ये आप ही की तो समस्या है वही वसुदेव दिखा रहे फिर उन्होंने कहा कि रे वसुदेव ये इफ एंड वर्ट क्यों और कैसे भूल जा प्रभु की हर बात में कोई मर्म होता है तो उसमें अपनी चौधराहट क्यों डालता है जब तू निमित है तो प्रभु का निमित्त हो जा जितना कर सकता है उतना ही कर डाल तुम नहीं करोगे क्यों क्योंकि तुम तो खुदा हो काम नहीं हुआ स्वामी जी कृपा करना हो जाए हमने कहा ठीक है नारायण करते हैं अभी हो जाएगा और जब वो बनने लगी, तो आदमी में करने लगी तेरे में है। और सारा खेल आस्था का है तूने कहा ये काम होना चाहिए हमने कहा अबी होगा अभी आ रहा है और जब आया कहने स्वामी जी ऐसा ना हो कल ये हो जाए परसों तो मैंने जब खुद ही विदाता था तो मेरे को कहने आया ले जब काम बनने का नाम बताई तो खुद ही नारायण बन के बैठ गया काम बिगड़ गया कहने मेरा काम ही नहीं कहां से हो जाता तेरा काम तेरे पास जरा सी भी आस्था चुटकी भर भी थी क्या नहीं इतने मेरी मान के चला होता तो वो जो प्रसंग आया था वो तेरा सारा काम कर गया होता पर तू तो खुद भगवान बन के बैठ गया था तो काम ने तो बिगड़ नहीं कि नहीं जब तू निमित है तो उसका आदेश मालना है तो निमित धर्म कर तो क्या किया वसुदेव जी ने हथकड़ी लगी हाथों से बाल कन्हैया को उठाया और टोकरी में रखा और टोकरी को उठा के सर में रख के करने लगे आंख बूंद के लो नारायण जितना कहा था उतना तो कर लिया आगे कहां से करूं लेकिन अचानक जो आंख खुली तो क्या देखते हैं हथकड़ियां है, बेड़िया है तो अलग पड़ी खुली खरी यह क्या हो गया तू नीत बन हर द्वार खुला है तू खुदा बनेगा हर जगह मार खाएगा और यूं ही तो पिटता रहा है। हर जगह विधाता बना बैठा है जब काम रुका तो जय जय जय जय और जब काम बनने लगा तो मैं हूं ना मैं देखूंगा वो कहां देखेगा मैं देखूंगा तो बोला बैठ के कड़ी लगे हाथों से कन्हैया कोठा करके टोकरी में रखा टोकरी को जो उठा के सर पे रखा तो विभोर खड़ा देखता वसुदेव हथकरियां और पेड़िया अपने आप खुल गई हैं थाले भी खुले हैं दरवाजे सपाट खुले पड़े हैं पहरेदार बेसुध पड़े हैं निमित्त धर्म का ये आनंद है और तेरा ईश्वर बनने का वो पीड़ा है बोल कैसे जीना तुझे अंधा धृत कुल का नाश करता है और तू भी तेरा कुल तो जीवन के वो सौ बरस है वो सौ ही तो खा रहा है कुल नाश तो कर रहा है और भक्ति नहीं बचा पाया है तू तो। तुझ में हो धृत में फिर फर्क क्या है हम पूछे अपने आप से कहा कि तू निमित हो जा गीता में भी कहा निमित मान भव सब्य साझी ये अर्जुन तू मेरा निमित होकर के युद्ध कर निमित धर्म ही आत्मधर्म है और जो निमित भाव से हटा है वह असक्त भाव में गया है उसने हर सांस पाप कमाया बोलो समझ में आती क्या हथकड़ी लगे हाथों से कनिया कोठाकर टोकरी में रखा और टोकरी कोठा के जो सर पे रखा तो एक बात बताओ साक्षात महाविष्णु खड़े थे कोई अथकड़ी भेड़ी खुली थी बोलो बोलो, बोलो। चतुर चतुर्भ रूप ना रहेगा और ना हथकड़ी खुली और ना बेड़ी खुली और कन्हैया भी प्रकट हो गए तो भी हथकड़ी और बेड़ी लेकिन जब कन्हैया को उठाकर टोकरी में रखा और टोकरी को उठा के सर में रखा तो क्या हुआ कि सिर रूपी टोकरी में किस तो कथा भक्ति का विचार कन्हैया को बिछा ले ना हथकड़ी है ना बेड़ी है और जब तक यह अलग है तू अलग है हथकड़ी और बेड़ी यथावत खुल नहीं सकती है नहीं समझ में आई क्या कथा ये अमृत कथाएं हैं। ये पूरी कहानियां नहीं है भगवान अंध अंधभक्ति और बर्तन पीटने के लिए तुम्हें नहीं बुलाते हैं। नारायण स्वयं प्रकट होकर लीला करते हैं जैसे अध्यापक पाठशाला में लीला करता है पहले वो चिल्लाता है कबूतर से कहा, खरगोश से खाते गाय ऐसे गा पीछे लड़के चिल्लाते क्या मास्टर जी को काखा गा नहीं आता आता है वो क्यों कर रहे है? जिससे बच्चे इसका अनुसरण करें और पास हो जाएं तो यहां महाविष्णु एक अच्छे सुगढ़ अध्यापक के रूप में स्वयं परमेश्वर दीदा कर रहे हैं कि बच्चों पढ़ो कबूतर और और गाय और खरगोश लगाओ काका जीवन के पल डालो अगली कक्षा में अनंत की राह पर चले जाओ खाली बर्तन पीट रहे तो और नीचे चले जाओगे इसे जीवन में उतारो इसे जीवन में ढालो इसे जीवन का अमृत बना लो तो तुम्हें राह मिल जाएगी सारे द्वार खुले हैं। खड़े देख रहे हैं, क्या लीला है साक्षात आए तो भी नहीं खुली प्रगट हुए बाल रूप में तो भी कोई हथकड़ी बेड़ी नहीं खुलती है नहीं खुलती है और तेरे मंदिर में आके फूल फेंक जाने से तेरी हथकड़ी बेड़ियां कहां से खुल जाती बेटा